बोलती कहानियां रेडियो प्लेबैक इंडिया के साप्ताहिक कार्यक्रम में आज की प्रस्तुति स्पेन से पूजा अनिल द्वारा दोस्तों छोटी छोटी कहानियों में छिपे छोटे छोटे गुरु मंत्र जाने कब जीवन की दिशा बदल देते हैं जाने कब आपको जीने का एक आनंद देते हैं तो ऐसी ही एक छोटी सी कहानी है एक गिलास पानी जिसे लिखा है डॉक्टर चंद्रेश कुमार छतलानी ने आइए सुनते हैं उस सरकारी कार्यालय में लंबी लाइन लगी हुई थी खिड़की पर जो क्लर्क बैठा हुआ था वह तल्ख मिजाज का था और सभी से तेज स्वर में बात कर रहा था उस समय भी एक महिला को डांटते हुए वह कह रहा था आपको जरा भी पता नहीं चलता यह फॉर्म भरकर लाइए, कुछ भी सही नहीं है सरकार ने फॉर्म फ्री कर रखा है तो कुछ भी भर दो जेब का पैसा लगता तो दस लोगों से पूछ भरती आप एक व्यक्ति पंक्ति में पीछे खड़ा काफ़ी देर से यह देख रहा था वह पंक्ति से बाहर निकलकर पीछे के रास्ते से उस क्लर्क के पास जाकर खड़ा हो गया और वहीं रखे मटके से पानी का एक गिलास भरकर उस क्लर्क की तरफ बढ़ा दिया क्लर्क ने उस व्यक्ति की तरफ आंखें तरेर कर देखा और गर्दन उचका क्या है का इशारा किया उस व्यक्ति ने कहा सर काफ़ी देर से आप बोल रहे हैं गला सूख गया होगा पानी पी लीजिए क्लर्क ने पानी का गिलास हाथ में ले लिया और उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे किसी दूसरे ग्रह के प्राणी को देख लिया हो और कहा जानते हो मैं कड़वा सच बोलता हूँ इसलिए सब नाराज़ रहते हैं चपरासी तक मुझे पानी नहीं पिलाता वह व्यक्ति मुस्कुरा दिया और फिर पंक्ति में अपने स्थान पर जाकर खड़ा हो गया शाम को उस व्यक्ति के पास एक फोन आया दूसरी तरफ वही क्लर्क था उसने कहा भाई साहब आपका नंबर आपके फॉर्म से लिया था शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया है मेरी माँ और पत्नी में बिल्कुल नहीं बनती आज भी जब मैं घर पहुंचा तो दोनों बहस कर रही थी लेकिन आपका गुरु काम आ गया वह व्यक्ति चौंका और कहा जी गुरु मंत्र जी हाँ मैंने एक गिलास पानी अपनी माँ को दिया और दूसरा अपनी पत्नी को और यह कहा कि गला सूख रहा होगा पानी पी लो बस तब से हम तीनों हंसते खेलते बातें कर रहे हैं अब भाई साहब आज खाने पर आप हमारे घर आ जाइए जी लेकिन खाने पर क्यों क्लर्क ने भर्रा हुए स्वर में उत्तर दिया जानना चाहता हूँ एक गिलास पानी में इतना जादू है तो खाने में कितना होगा धन्यवाद शुक्रिया मेहरबानी मैं हूँ पूजा अनिल और हम सुन रहे थे कहानी एक गिलास पानी जिसे लिखा है डॉक्टर चंद्रेश कुमार छतलानी ने